इन वर्षों में अपने पुत्रों को अविषित कर राजा अग्नद्र संसार के कष्ट को जानकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए जिन महात्मा नाभि के पास हिम नामक वर्ष था उन्हें मेरु देवी से महान दुतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ ऋषभ को सौ पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ भरत नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ भरत नामक पुत्र को पृथ्वी के अधिपति के रूप में अभिषिक्त कर राजा विश्व वानप्रस्थासन का आश्रय लेकर यथा विदित तप करने लगे तपस्या से अत्यंत छील होने के कारण वे इतने क्रश हो गए कि उनके शरीर की नाडियाँ दिखती थीं तपह पूत वे ज्ञान योग परायन होकर महापशुपत हो गए उन दर्श को सुमति नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ सुमति का पुत्र तेजस और उस तेजस से इंद्रधनु उत्पन्न हुआ उसे इंद्रधनु का पुत्र परमेश्वरी हुआ और उस परमेश्वरी का पुत्र प्रतिहार हुआ उस प्रतिहार का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह प्रतिहर्ता के नाम से विख्यात हुआ उससे भाव और भाव से उद्गीथ तथा उस उद्गीथ से प्रस्ताव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई उस प्रस्ताव से पृथु एवं पृथु से रक्त उत्पन्न हुआ और रक्त को भी गय नामक पुत्र हुआ गय का पुत्र नर और उसका पुत्र विराट हुआ उस विराट का पुत्र महावीर और उससे धीमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ उस धीमान से महान नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र भवन उस हुआ उस भवन का तष्टा हुआ उस तष्टा से विरज तथा विरज से रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ दूजों उस रज को सतजित नामक पुत्र हुआ और उसके सौ पुत्र हुए उनमें जो प्रधान और बलवान था Vah विश्व ज्योति नाम से प्रसिद्ध हुआ देव ब्रह्मा की आराधना कर विश्व ज्योति ने क्षीमत नाम के महाबाहु और शत्रु मर्दन तथा धर्मज्ञ राजा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया पूर्व काल में ये महासक्त संपन्न और महान ओजस्वी राजा थे इनके वंश में उत्पन्न लोगों ने प्राचीन काल में इस पदवी का उपभोग किया यते श्री कर्मापुर हरेखड सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे अष्टा 300 अध्यायह 39वां अध्याय भू आदि सात लोकों का वर्णन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन तथा उनका परिमाण सूर्य रथ का वर्णन पूर्व आदि दिशाओं की स्थिति इन्द्र देवों की अमरावती आदि पुरियों का नाम निर्देश सुत जी ने कहा हे hey, विदूतम अब मैं आप लोगों से संक्षेप में इस त्रैलोक्य के परिणाम का वर्णन करूंगा क्योंकि इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता सृष्टि के आदि में भूलोक भूवर लोक स्वर्ग लोक महर लोक जन लोक तपो लोक तथा सत्य ये सातों लोक अंड से उत्पन्न बताए गए हैं दिग्श्रेष्ठों, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से जहां तक का भाग प्रकाशित होता है, उतने भाग को पुराण में भूलोक कहा गया है। सूर्य के परिमंडल से भूलोक का जितना प्रनाम है, उतना ही विस्तारभोर लोक का भी सूर्य के मंडल से है। आकाश में ऊपर की ओर जहां धोतारा स्थित है, वहां तक के मंडल को स्वर लोक कहा गया है। वहां वायु की आवह प्रवह अनुवह संवह विवह तथा उसके ऊपर परावह और उसके ऊपर परिवह नामक वायु की सात नेमिया हैं भूमि से 1 लाख योजन ऊपर सूर्य का मंडल स्थित है सूर्य से भी एक लाख योजन ऊपर के भाग में चंद्रमा का मंडल कहा गया है उससे एक लाख योजन पर स्थित संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है हे नक्षत्र मंडल से उत्तर 2 लाख योजन की दूरी पर बुध है बुध से उतने प्रमाण की दूरी पर शुक्र स्थित है शुक्र से उतने ही प्रमाण पर मंगल की स्थिति है मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर देवताओं के पुरोहित बृहस्पति स्थित हैं बृहस्पति से 2 लाख योजन दूर सूर्य पुत्र शनिचर है ग्रहों के उस मंडल से लाख योजन की दूरी पर मंडल प्रकाशित होता है के मंडल मंडल से लाख योजन ऊपर ध्रुव का केंद्र रूप है नारायण स्थित हैं का व्यास योजन कहा गया है उसका गुना मंडल का विस्तार है सूर्य के विस्तार का दो गुना चंद्रमा का विस्तार कहा गया है उन दोनों के तुल्य राह उन दोनों के नीचे भ्रमण करता है पृथ्वी की छाया को लेकर मंडलाकार निर्मित राहु का जो तीसा स्थान है वह है चंद्रमा का 16 भाग शुक्र का है शुक्र से, से कम बृहस्पति का विस्तार जानना चाहिए बृहस्पति से चतुर्थांश कम मंगल एवं शनि इन दोनों का मंडल कहा गया है इन दोनों के मंडल तथा विस्तार से चतुर्थांश कम का मंडल है तारा और नक्षत्र रूपी जो शरीरधारी हैं वे सभी मंडल विस्तार से के हैं जो तारा एवं नक्षत्र रूप हैं वे एक दूसरे से 5 4 3 200 योजन कम विस्तार वाले हैं सभी छोटे बड़े तारों का मंडल ग्रह से छोटे और 1 योजन या आधे योजन वाले हैं उनसे छोटा कोई विद्यमान नहीं है उनसे ऊपर दूरगामी जो शनि बृहस्पति तथा मंगल हैं उन्हें मंद गति से विचाण करने वाला समझना चाहिए उनसे नीचे जो दूसरे सूर्य चंद्रमा बुद्ध तथा शुक्र, चार महाग हैं यह शिद्ध्र गति वाले हैं जब सूर्य दक्षिणायन के मार्ग में विचाण करता है तब वह सोर्य सभी गहों के भागों में करता है। उसके ऊपर विस्तृत मंडल बनाकर चंद्रमा विचार करते हैं। संपूर्ण नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। नक्षत्रों से ऊपर बुद्ध, बुद्ध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल और मंगल से ऊपर बृहस्पति हैं। उस रेहसपति के भी ऊपर सनाश्चर और उससे ऊपर सप्तर्ष मंडल तथा सप्तर्ष मंडल से ऊपर ध्रु इस्तित हैं हे दृष्ट दिजों भास्कर का रथ 9000 योजन का है उसका ईशा गन्द उसी प्रकार दो बुना अर्थात 18000 योजन का है उसका धूरा 10 करोड़ 70 लाख योजन का है और उसी में चक्र रथ का पहिया प्रदिष्ट है तीन नाभि, पांच अरे और छह नेमियों वाले समवत्सर में उस अक्षे चक्र में यह संपूर्ण काल चक्र प्रतिष्ठित है। द्विजोत्तमों सूर्य के रथ का दूसरा अक्ष चक्र या धूरा 40 तथा सारे पाँच हजार योजन का है। दोनों ओर के युगार्ध जुवा का प्रमाद उस अक्ष धूरे के परिणाम के बराबर है। धूरे के आधार में स्� उस सूर्यार्ध जुआ के बराबर है द्वितीय अक्ष में स्थित उस रथ का चक्र मानसाचल पर स्थित है सात छंद उस रथ के अश्व हैं उनके नाम सुनो गायत्री बृहती ঊषनिक जगती पंक्त अनुष्टुप् तथा त्रिष्टुप् ये सात छंद सूर्य के सात अश्व कहे गए हैं मानसाचल पर पूर्व दिशा में महेंद्र की महापुरी है दक्षिण में यम पश्चिम में वरुं की, उत्तर में सों की नगरी है, उनके भी नाम सुनो, अमरावती, सन्यमनी, सुखा तथा वृहा, ये क्रम से इंद्रादि की महापुरियां हैं। दक्षिण दिशा में स्थित देवों के भी देव प्रजापति सूर्य ज्योतिष चक्र को ग्रहण कर वान के समान भ्रमण करते हैं विपेंद्रों सात में दिन के मध्य एवं रात के अर्ध में सूर्य सदा सम्मुख रहता है उदय तथा अस्त के समय भी सदा सम्मुख रहता है यह ईश्वर सूर्य कुमार के चक्र के समान सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में करते रहते हैं का त्याग करते हुए यह और रात का निर्माण करते हैं ये तीनों भवन सूर्य की किरणों से हेमंत श्रेष्ठ विद्वानों ने समस्त लोकों को त्रैलोक्य के नाम से कहा है संपूर्ण त्रैलोक्य के मूल सूर्य ही है इसमें संशय नहीं देवता असुर तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न होता है रुद्र इंद्र उपेंद्र चंद्रमा एवं श्रेष्ठ विप्रों तथा समस्त देवताओं का जो तेज है दुतिमानों है पर समस्त लोगों का जो संपूर्ण तेज है वह सूर्य का ही तेज है सूर्य ही सभी लोगों के स्वामी सर्वात्मा, प्रजापति महान देव तीनों लोगों के मूल और परम देवता हैं इसी प्रकार अधिकारी रूप में जो अन्य बारह आदित्य देवता हैं वे उन्हीं सूर्य के अंश हैं और विष्णु के मूर्त रूप हैं वे उन्हीं के पद को संपन्न करते हैं गंधर्व देवता नाग तथा किंनर आद सभी हजारों किरणों वाले सूर्य को नमस्कार करते हैं सेवित दिग्विजय विविध यजुर्के द्वारा छंदों में एवं ब्रह्मन्त सर्वों को पुरातन सूर्य देव का यजन करते हैं इत्यसी कुर्म कुणाडे खट्सहस्त्रायाम संजिद्धायाम पूर्व भागे एकोन चत्वार इंशो